महाभारत द्रोण पर्व अष्टाविंशो अष्टाविंशोध्याय समसप्तकों का संहार करके अर्जुन का कौरवसेना पर आक्रमण तथा भगदत्त और उनके हाथी का पराक्रम संजय उवाच या कृष्ण पार्थ सनोजवान सिद्धे मोणानिकाय सत्वरन संजय कहते हैं महाराज तदनंतर द्रोण की सेना के समीप जाने की इच्छा वाले अर्जुन के सुवर्णभूषित एवं मन के समान विवेकशाली अश्व को भगवान श्रीकृष्ण ने बड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य की सेना तक पहुँचान पहुँचने के लिए हाथ दिया तम प्रया तम कुरुश्रेष्ठम स्वान् भ्रतृन्द्रोढ़ता पितान् सुशर्मा प्रभ्रातृारधम युद्धार्थे पृष्ठ द्रोणाचार्य के हुए अपने भाइयों के पास जाते हुए गुरुश्रेष्ठ अर्जुन को भाइयों से ही सुशर्मा ने युद्ध की इच्छा से ललकारा और पीछे से उन पर आक्रमण किया तथा श्वेत है कृष्ण अब्रवीद जयह ऐसम भ्रतृभि साधम सुशर्मा भय तेत तब स्वेत वाहन अर्जुन ने अपराजित श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा अद्युत यह भाइयों से सुशर्मा मुझे पुनः युद्ध के लिए बुला रहा है चोत्तरे नयधीभूतम मनोमेद्यम संसप्त कैधम उधर उत्तर दिशा की ओर अपनी सेना का नाश किया जा रहा है मधुसूदन इन सब सप्तकों ने आज मेरे मन को दुविधा में डाल दिया है किमनो संसप्तकान्मी स्वान्दिता इत में तम मतम वेसी तम सुकृतम भवे क्या मैं संसप्तकों का वध करूं अथवा शत्रुओं द्वारा पीड़ित हुए अपने सैनिकों की रक्षा करूं इस प्रकार मेरा मन संकल्प विकल्प में पड़ा है सो आप जानते ही हैं बताइए अब मेरे लिए क्या करना अच्छा होगा एवं त्रिघर्ताधिपति पांडुत अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को उसी ओर लौटाया जिस ओर से त्रिघर्त राज सुशर्मा उन को युद्ध के लिए ललकार रहा था तथो अर्जुन सुशर्माण विध्वास तथा अर्जुन ने सुशर्मा को सात बाणों से घायल करके दो छूरो द्वारा उसके ध्वज और धनुष को काट डाला त्रिघर्ताधिपते भ्रात्रिरासुगही सास्व ससुतम त्वरित पार्थ प्रसीद साथ साथी त्रिगतराज को भाई को भी छ बाण मार कर अर्जुन ने उसे घोड़े और सारथी सहित तुरंत हम लोग भेज दिया तथो भजग संकाशा सुशर्मा सत्यमासी मादेशमरम तो तन्दंतर सुशर्मा ने सर्प के समान आकृति वाली लोहे की बनी हुई एक शक्ति को अर्जुन के ऊपर चला और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पर तोमर से प्रहार किया भी त्वा तो अर्जुन ने अर्जुन तीन बाणों द्वारा तीन बाणों द्वारा तोमर को काट कर सुशर्मा को अपने बाण समूहों द्वारा मोहित करके पीछे लौटा दिया वक सैन्य नाम कश्चि राजन इसके बाद वे इंद्र के समान बाण समूहों की भारी वर्षा करते हुए जब आपकी सेना पर आक्रमण करने लगे उस समय आपके सैनिकों में से कोई भी उन उग्र रूपधारी अर्जुन को रोक न सका ततो धनंजयो बाण ऐ सर्वाण एवं महार आया विनिघ्न कौरभ्या तत्पश्चात जैसे अग्नि घास फूस के समूह को जला डालती है उसी प्रकार अर्जुन अपने बाणों द्वारा समस्त कौरव महारथियों को छत विच्छत करते हुए वहाँ आ पहुँचे तस्मस्यम तम कुे पुत्र से धीमत नाशक्नुवस्ते संसो अग्निरीव प्रजा परम बुद्धिमान कु पुत्र के उस असह्य वेग को कौरव सैनिक उसी प्रकार नहीं सक सके जैसे प्रजा अग्नि का स्पर्श नहीं सहन कर पाती संवेषनी काली तरव पांडव सुपर्ण पात भद्राजन नायात्राग राजन अर्जुन ने बाणों की वर्षा से कौरव सैनिक सेनाओं को आच्छादित करते हुए गरुड़ के समान वेग से भगदत्त पर आक्रमण किया यदा नाम याम या धनु क्षेम करम संख्य द्विशताम अश्रुवर्धन तदेव तव पुत्रस्य पुत्र राज्यूतः धनुराज छंद महाराज विजय अर्जुन ने युद्ध में शत्रुओं की अश्रुधारा को बढ़ाने वाले जिस धनुष को कभी निष्पाप भरतवंशियों का कल्याण करने के लिए नवाया था उसी को कपट दूत खेलने वाले आप के पुत्र के अपराध के कारण संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करने के लिए हाथ में लिया तथा तो तो नरेश्वर अर्जुन के द्वारा मथी जाती हुई आपकी वाहिनी उसी प्रकार छिन्न भिन्न होकर बिखर गई जैसे नाव किसी पर्वत से टकराकर टूट टूट हो जाती है तथो दश सहस्त्री नवृत्तनता पराजे दस हजार धनुर जय अथवा पराजय के हेतु हेतुभूत युद्ध का क्रूरता पूर्ण निश्चय करके लौट आए जपेत हृदय त्रास आ ब्रत महार आर्ष पार्थो गुरुम भारम सर्वो युद्ध उन महारथियों ने अपने हृदय से भय को निकालकर अर्जुन को वहां घेर लिया युद्ध में समस्त भारों को सहन करने वाले अर्जुन ने उनसे लड़ने का भारी भार भी अपने ही ऊपर ले लिया यथा नलवनम क्रुद्ध प्रभिन्न षष्टिहाय मृद तस्तः पार्थोम मृदनाच्यमुम तवा जैसे साठ वर्ष का मधश्रावी हाथी क्रोध में भर नकुलों के जंगल को रंग कर धूल में मिला देता है उसी प्रकार प्रयत्नशील पार्थ ने आपकी सेना को मटिया मेट कर दिया तस्थित सैन्ये भगदत्तो नागेन सहसा धनंजय मुपाध्रवत उस सेना के मत डाले जाने पर राजा भगदत्त ने उसी सुप्रति खाँथी के द्वारा सहसा धनंजय पर धावा किया तम्रथे नरव्याघ्रत घृण्ण्ण्ण्ण्णा धनंजय सूमलो बभूव रतनागो श्रेष्ठ अर्जुन ने रथ के द्वारा ही उस हाथी को सामना किया रथ और हाथी का वह संघर्ष बड़ा भयंकर था कल्पिताभ्याम यथाशास्त्र रथे न गेर च्रामे चेतुर्वीरह भगदत्त धनंजय शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्मित और सुसज्जित सुसज्जित्रत तथा सुशिक्षित हाथी के द्वारा वीर भर अर्जुन और भगदत्त संग्राम भूमि विचरने लगे ततो तथो जीतन शंकादिद्र दक्षर घे न भगदत्तो धनंजय तदनंतर इंद्र के समान शक्तिशाली राजा भगदत्त अर्जुन पर मेघ सजाथी से बाण समूह रूपी जलराशि की वर्षा करने सचापी सर्वर सर्वर इधर पराक्रमे इंद्रकुमार अर्जुन ने अपने बाणों की वृष्टि से भगदत्त की बाण वर्षा को अपने पास तक पहुंचने के पहले ही छिन्न भिन्न कर दिया ततः प्राग ज्योतिषो राजा सरवर्षम निवार्यत महाबाहु कृष्णम चमारी आर्य तदंतर प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त ने भी विपक्षी के उस बार वर्षा का निवारण करके महाबाहु अर्जुन और श्रीकृष्ण को अपने बाड़ों से घायल कर दिया ततस्तु सरजाले न महताभ्यवख चौदया मा तम नागमता फिर उनके पर बाणों का महान जाल था बिछाकर श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों के वध के लिए उस गजराज को आगे बढ़ाया तमापतन तम दृढ़ क्रुदम्यवां चक्रे चक्रेपभ्यम तरित स्यन जनाद क्रोध में भरे हुए यमराज के समान उस हाथी को आक्रमण करते देख भगवान श्रीकृष्ण ने तुरंत ही रथ द्वारा उसे अपने दाहिने कर दिया तम प्राप्तम तंप अभिने से, से परामृत्तम महादिपम सारोहम मृतसात्कर्तुम स्मरण धर्मम धनंजय यद्यपि वह महान गजराज आक्रमण करते समय अपने बहुत निकट आ गया था, तो भी अर्जुन ने धर्म का स्मरण करके सवारों सहित उस उस हाथी हाथी को को मृत्यु के के अधीन करने की नहीं की। नहीं भगदत्त ने जब आक्रमण किया उस समय को बगल में हटाकर उसके आघात से बच गए अर्जुन ने हाथी के सवारों को सचेत नहीं किया था उस दशा में हाथी को मारना युद्ध के लिए स्वीकृत नियम के विरुद्ध होता उसमें नियम थान समाभाष प्रतभ्यम विपक्षी को सावधान करके उसके ऊपर प्रहार करना चाहिए इसलिए अर्जुन ने धर्म का विचार करके उसे उस समय नहीं मारा स तु नागोर हयाचामोका तथा क्रुद्धो धनंजय आदरणीय महाराज उस हाथी ने बहुत से हाथियों रथों और घोड़ों को कुचलकर कर यमलोक भेज दिया यह देख अर्जुन को बड़ा श्री महाभारत द्रोणी भगदत्त युद्धे अंश इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत पर्व, पर्व में भगदत्त का युद्ध विषय अठाईसवा अध्याय पूरा हुआ